ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय 26 भगवत सानिध्य का अभ्यास मन को उच्च स्तर पर बनाए रखना आध्यात्मिक जीवन के लिए सुबह और सायंकाल एक दो घंटे ध्यान में बिताना पर्याप्त नहीं है कुछ मात्रा में ध्यान का मनोभाव सारे दिन बनाए रखना चाहिए जीवन के दैनंदिन कर्तव्यों में लगे रहते हुए भी भगवत चिंतन का एक अंतर प्रवाह बना रहना चाहिए यह अपवित्र विचारों को उठने से रोकता है और ध्यान में बैठने पर एकाग्रता के लिए बहुत सहायक होता है दैनंदिन ध्यान के साथ भगवत सान्निध्य का अभ्यास किया जाना चाहिए और यदि ठीक से किया जाए तो वह अपने आप में एक तीव्र साधना है वह एकाग्रता रहित कई घंटों तक किए गए ध्यान के बराबर होता है भगवदगीता के द्वितीय अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से स्थित प्रज्ञ के लक्षण पूछते हैं इस पुस्तक तथा अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों में मुक्त पुरुषों के लक्षण बार बार गिनाए जाने का क्या उद्देश्य है गीता के द्वितीय अध्याय पर अपने भाष में शंकराचार्य इसकी व्याख्या करते हैं वे कहते हैं कि मुक्त पुरुष के लक्षणों को साधक द्वारा आचरित गुण अथवा साधनाएं समझना चाहिए संघर्षरत जीव के लिए जो कष्ट साध्य साधना है वही सिद्ध पुरुष के आभूषण हैं अलंकार है एक सिद्ध महापुरुष के चरित्र और व्यवहार की जानकारी का यही महत्व है इन सभी निर्देशों में ध्यान देने योग्य मुख्य बात यह है कि मन को सदा उच्च स्तर पर बनाए रखना चाहिए मन को कभी भी नीचे नहीं आने देना चाहिए परम आदर्श को भूल कर सांसारिक मामलों में डूबने से ऐसा होता है कर्म और कर्तव्य अपरिहार्य है अतः उन्हें परमात्मा के साथ संपर्क बनाए रखने के उपायों में रूपांतरित करना चाहिए ऐसा किए बिना सायम प्रातः किया थोड़ा सा ध्यान जब अधिक लाभ का नहीं होता हमें सदा भगवान को याद रखना चाहिए और ऐसा करने का एकमात्र उपाय हम जो कुछ करते या सोचते हैं उसे परमात्मा से जोड़ना है मन को खाली रहने देना अथवा भूतकाल का चिंतन करते रहना बहुत हानिकारक है यदि मन को खाली रहने दोगे तो वह व्यर्थ चिंतन करता रहेगा और भूतकालीन स्मृतियों में डूबा रहेगा ये किसी के लिए लाभदायक नहीं होते यदि कभी तुम्हारी ऐसी मन मनस्थिति होवे तो तत्काल कोई अच्छी पुस्तक पढ़ने लगो अथवा किसी की निस्वार्थ से सेवा करने लगो तुम देखोगे कि वह मनोदशा शीघ्र दूर हो जाएगी अन्यथा यदि तुम केवल बैठे बैठे भूतकाल की स्मृतियों में खोए रहोगे तो समय बर्बाद तो होगा ही तुम स्वनिर्मित बाधा में भी बाधाएं भी पैदा करोगे धर्म जीवन में गहन अध्ययन के महत्व पर जितना बल दिया जाए उतना कम है अधिकांश साधकों के लिए यह आध्यात्मिक अत्यधिक महत्वपूर्ण है यह मानना कि स्वाध्याय तुम्हारे लिए अब आवश्यक नहीं है और तुम ध्यान से ही सब कुछ पा जाओगे निराभिमान है निश्चय ही ध्यान उच्चतर चक्रों की विकसित करने में सहायक होता है लेकिन प्राण और मन की सारी ऊर्जा को तो इन केंद्रों में प्रवाहित नहीं किया जा सकता ऊर्जा के बड़ी मात्रा निरंतर चक्रों में बंधी रहती है और उसे यदि किसी सृजनात्मक कर्म के द्वारा प्रवाहित न किया जा सके तो इससे मन अनावश्यक रूप से विक्षिप्त हो जाता है स्वाध्याय और निस्वार्थ कर्म को एक प्रकार की साधना समझना चाहिए उन्हें आध्यात्मिक जीवन की किसी भी सर्वतोमुखी योजना का अंग होना चाहिए उन्हें अनावश्यक या व्यस्थ समझकर छोड़ नहीं देना चाहिए अन्य समय कुछ रचनात्मक कार्य कर सकने पर तुम जीवन में निरस्ता का अनुभव नहीं करोगे अन्यथा विशेषकर प्रारंभिक साधक के लिए स्वयं आध्यात्मिक जीवन ही असहनीय रूप से निरस्त हो जाता है हमारे आध्यात्मिक जीवन का मूल्यांकन दिन भर में हमारे मन में भगवदी विचार किस प्रकार और कितनी बार उठते हैं इससे किया जाना चाहिए दिन में एक दो बार ध्यान के लिए घंटे भर के लिए बैठना पर्याप्त नहीं है हमारे दैनंदिन कर्तव्य कर्मों के बीच भगवदी विचारों को निरंतर उठते रहना चाहिए यही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है अन्यथा तुम एक दो घंटे के लिए ही आध्यात्मिक रहते हो अन्य मैं तुम किसी सामान्य सांसारिक व्यक्ति से भिन्न नहीं लेकिन निश्चय ही इसके लिए काल तक दीर्घकालयक संघर्ष करना पड़ता है अप्रिय परिस्थितियों एवं व्यक्तियों से बचा नहीं जा सकता और न और ये हमारे मन को विक्षिप्त करते हैं अतः उन्हें भी परमात्मा के साथ जोड़ना सीखना चाहिए परमात्मा की सृष्टि की इस विशाल रत्ना में तथाकथित दुष्ट लोगों और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों के लिए कोई स्थान निर्धारित करो और तब तुम पाओगे कि अंततः लोग दुष्ट दिखाई नहीं देते और परिस्थितियाँ भी इतनी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगती निरंतर अभ्यास के द्वारा तुम अपने अहंकार को पीछे फेंकने में परमात्मा के सामने लाने में और उन्हें अपने वैचारिक जीवन को प्रभावित करने देने में सफल होगी अपने क्षुद्र अहंकार से चिपके रहना ही आध्यात्मिक जीवन की प्रमुख समस्या है इसे कम किया जाना चाहिए अपने प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति की संभवत सबसे बड़ी बाधा है न कि अन्य व्यक्ति और परिस्थितियाँ निरंतर अभ्यास अभ्यास के द्वारा हाथों से कर्म करते हुए भी तुम भगवान नाम का जप अथवा किसी स्तोत्र या प्रार्थना का पाठ तथा भगवत स्मरण कर सकोगे इस तरह तुम कर्म को उपासना में परिणित कर सकोगे तथा परमात्मा के निकट आ सकोगे निश्चित समय पर ध्यान और प्रार्थना करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है कर्म के समय भी प्रार्थना और ध्यान का मनोभाव बनाए रखना चाहिए तभी समर्पण के भाव से किया जाने वाला कर्म आध्यात्मिक साधना में परिणित हो जाता है तथा प्रार्थना और ध्यान की तरह ही प्रभावशाली हो पाता है एक हिंदू स्तोत्र में कहा गया है मैं जो कुछ करता हूँ प्रभु सभी तुम्हारी साधना है अपने नियमित ध्यान और प्रार्थना के विषय में बहुत सतर्क रहो लेकिन सारे दिन भी कुछ मात्रा में भगवत चिंतन को अपने साथ बनाए रखो अपने खाली समय को भगवान नाम और चिंतन द्वारा जिस मात्रा में तुम पूर्ण करने में समर्थ होगे उतनी ही मात्रा में तुम में एक महान आध्यात्मिक रूपांतरण होगा और तुम अपने हृदय में भगवत सत्ता प्रेम और आनंद का अधिकाधिक अनुभव करने लगोगे आध्यात्मिक पथ के पथिकों के जीवन में अनिवार्य रूप से आने वाले उतार चढ़ावों से चिंतित मत हो श्री रामकृष्ण कहते थे कि समुद्र के निकट पहुंचने पर ही नदी में ज्वार का प्रभाव दिखाई देता है तुम अपने मनोभावों की चिंता नहीं करना चाहिए मन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं लेकिन निष्ठापूर्वक जप और ध्यान करते रहने पर तथा उस एक अपरिवर्तनशील परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने पर तुम्हें अधिकतर स्थिरता प्राप्त होगी इसके अतिरिक्त तुम्हारी चिंतन और आत्मनिरीक्षण की शक्ति में भी वृद्धि होगी थोड़े जप ध्यान के बाद अपने कर्तव्यों को करो लेकिन कुछ मात्रा में यह भाव बनाए रखो कि अनंत परमात्मा तुम्हारी आत्मा की आत्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में और उसी तरह सभी प्राणियों में विद्यमान है यह भी सोचो कि तुम तथा अन्य सभी उसमें अवस्थित हैं इस तरह बढ़ते रहो तब तुम तुम्हारी आत्मा और परमात्मा के मिलन केंद्र हृदय चक्र का अधिकाधिक अनुभव कर सकोगे यह कालांतर में तुम्हें महान शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करेगा